नमस्कार मित्रो मैंने फेस्बुक पे नोट लिखा है लोगसभा Candidate Selection Process I Propose मतलब की लोगसभा का Candidate Party को कैसे Decide करने चाहिए उसके लिए जो Selection Process है वो मैंने रखी है और ये किस कॉंटेक्स में नोट आया कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जो आम आदमी पार्टी है उसका 私は何かとても大事なことです。この link を見てみましょう。この link は、今年18日の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の総合の constituency के लिए 60 constituency के लिए पांच-पांच आदमियों का list रखेंगे इसको pre-candidate कह सकते हैं pre-candidate यानि कि अभी candidate बना नहीं है candidate बनने से पहले की procedure है तो 5 pre-candidate का नाम वो decide करेंगे यानि जो नीचे के grassroot member है वो list decide नहीं करेंगे नहीं कोई भी आदमी यह कह सकता ह senior volunteer हो, junior volunteer हो, active member हो या जो भी उनकी terminology हो, जो भी उनका terms हो और मैं pre-candidate बनना चाहता हूँ पांच pre-candidate कौन होंगे, वो भी उपर के पांच आदमी ताइक करेंगे फिर जो आप member है, वो इस पे preferential voting करेंगे कि A is better than B is better than C, etc. उन्हों हर एक आदमी अपनी ranking दें� पर उस रैंकिंग के आधार पर जो पांच बड़े नेता हैं ऊपर के नेता हैं, वो उनमें से कौन सबसे अच्छा है वो तय करेंगे इंटरव्यू लेने के बाद। मतलब जो रैंकिंग है वो भी फाइनल नहीं है, यानी पहले पांच चमचों का लिस्ट है, वो भी ऊपर के पांच आदमी डिसाइड करेंगे, नीचे के आदमी सिर्फ उनके मे� ジサミコスフェアーダー、ランキミラー、ウスコアクセプカナジャーウニー。また、イエト、フォージプロジェクト、イエティカワカニカエキ、メンバーイスカニカリーエキ、メンバーイスカウニカリーエンバーイスーエキ、メンバーイスカウニカリーエキ、ンバーイスカウニカリーエキ、メンバカウニカリーエキ、メカウニリエキ、メンバーリーエキ、メンバーイスカウニカリーエキ、メンバーイスニカリーエキ、メンスカウニカーメンバーイスカウニカリーエンギエキ、メンカウニカウニ バーメーカーのプロジェクトは、バーガーのプロジェクトは、バーガーのプロジェクトは、バーガーのプロジェクトは、バーガーのプロジェクバーガーのプロジェクトバーのプロジェクトは、バーガーのプロジェクトバーガーのプロジェクトは、バーガーのプロジェクトは、バーガープロジージェーガーのプロジェトは、バーガーのプロクバーガーのプロジェクトは、バーガーのプロジェクトは、ーガーーのプクトは、ーガーガーのプロジェ 選 l e c t n c s s i o n は、お c a n d i の a t e こ、パティカ、パティカ、パティカ、a b l ケセ、アサン、カッター、キ、パヘレ、ジョビアアアミ、アプナ、フォン、バッター、キ、パイ、メ、エレキン、メカダー、アナ、カッター、アプナ、フォン、バッター、アプナ、ディポジト、ディタ、アカッミカ、アドサン、ミカ、セン、アッキ、アッキ、アッキ、ア、アッキ、ア、アッキ、ア、アッキ、ア、アッキ、ア、アッキ、ア、アッキ、ア、アッキ、ア、アッキ、ア、アッキ、ア、アッキ、ア、アッキ、ア、 एक भी form उसका pass हो गया, तो वो आदमी candidate list में आ जाता है, और उसके बाद party और symbol allocate होते हैं, party allocate होगी तो symbol automatically allocate हो जागा, वो कैसे होगा, कि party के president ने जिस आदमी को accept किया है, जिस आदमी को mandate दिया, एक form होता है election commission के उसमें collector के manual में, उसको mandate बोलते हैं, कि Congress के President की या जो भी Regional President है उसका Signature है तो उसको उस आजमी को नाम दे देंगा, यानि Congress का President है वो directly letter भेता है या Election Commission के Head Office के तुरू letter भेता है या वो candidate को letter दे सकता है कि ये लोग के letter जाके collector को दे देना और letter पे Signature है Congress के President का या Congress Gujarat के President का यदी तो वो final allocate करता है अब party के constitution में मान लो candidate selection के लिए कोई democratic procedure है तो election commission के पास ये power भी नहीं है ये देखने का कि उन्होंने ये procedure follow किये ये नहीं ना उनके पास पैसा है ना उनके पास कोई तरीका है procedure है ये examine करने की कि उन्होंने procedure follow किये ये नहीं क्यों? क्य उसके 7-8 दिन बाद तो form बरने के आखरी तारीक होती है। और उसके 3-4 दिन बाद तो symbol allocate हो जाता है। तो इतने short time में उन्होंने inner party democracy की procedure follow की है या नहीं, वो पता लगाने के कोई तरीक ही नहीं है। तो इसके लिए inner party democracy का कानून बनाना चाहिए, जो कि जर्मनी में है तो जो इन्नर पार्टी डेमोक्रेसी का कानून बनाना चाहिए या नहीं वो एक बात हुई लेकिन इस प्रकार का कानून बनाने से अरविंद बाई ने साफ मना किया अरविंद कांधी ने कि कोई इन्नर पार्टी के डेमोक्रेसी के कानून को वो समर्थन नहीं देंगे マジョープ procedure proposed からのオカノニ、オキオアビ、カノンと Parliament Banassatia, or Parliament Ney, Inner Party Democracy Kaku, Kanuni Banassatia, Kanun, Kahuna Chewolak Bato, Lakin Japta Kanuni, Taptakis procedures a Kamchalasatan. Toke, Eto Koibi Admi, Joki, pre candidate Banachata, w वो deposit दे के अपने नाम register कर दे कि भई मैं pre candidate हूँ और मैं party का candidate बनना चाहता हूँ उसके बाद जो member है उस party के registered member है active member है जो भी list decide करे जो भी registered member है उसका website पर account होगा party के website पर मतलब party की उस constituency के website के या party के website पर और वहाँ पर लिखा होगा कि ये member है वो active member है या नहीं या किस तरह का member है वो उस पर लिखा होगा website पर उसके नाम के आगे फिर वो score दे सकता है जो भी candidate है pre candidate है उनको zero to hundred के बीच में score दे सकता है एक होता है ranking system जिसमें A is better than B is equal to ranking को दे सकते हैं और दूसरा score mathematically prove कर सकते हैं कि score की system में वो simpler है और ज़्यादा effective है もう一つのランクを見てみましょう。もう一つのランクを見てみましょう。もう一つのランクを見てみましょう。もう一つのランクを見てみましょう。もう一つのランクを見てみましょう。もう一つのランクを見てみましょう。もう一つのランクを見てみましょう。もう一つのランクを見てみましょう。もう一つのランクを見てみましょう。 あブサースコーカーディションカーケースカーヴェジオカジオキウェブサイパーガーア or Isme ab questionata ki Fergi member otokia Fergi hani ki Manlo koe area Jesse Amdabad area Wampe Amadmi partyke genuine karayakartai haja Aur Congressia BJP, Kisi or party in a Pansijar Lokoko Bulaki by Tumbi a e k t a a n j o s e r g i k r a y a a r t a e Aurunone k i s i w u a a n g u アペックスへ、ジスコ finally ticket allocate karnai,wo member ke namkiage, leksaktaeke, beis member kebe, humbrosa、ah、karteani、nah、karte. Uspekuj or word use kare, brosa、ah、k e e j t a giveo defamation no, pervo wo word u s t e s p r o s a karzaktae, d メンバーはメンバー・ライン・メンバーのーチャーでメンバー・ライン・メンバーはメンバーのメンバーです。そして、メンバーはメンバーが好きです。そして、友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友 और बाकी सबको तुमने माइनस रैंकिंग दिया माइनस वन माइनस वन माइनस वन तो अब तुम फिल्टर करके एक दूसरा स्कोर निकालो कि भाई इन 500 लोगों ने जो कैंडिडेट स्कोर निकाले कैंडिडेट को स्कोर दिया उसका एवरेज क्या यानी कि जो हजार दो हजार फर्जी मतलब दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो कि इसम फिर दूसरा कि भाई आपको हर एक 2000 आदमी को नहीं जानते तो आप रैंकिंग कैसे कर सकते हो कि भाई ये 50 आदमियों को तो मैं जानता हूँ ये जेनुइन है तो उन 50 को आपने स्कोर दिया प्लस वन प्लस वन प्लस वन फिर दूसरा एक बटन दबाओ तो वो क्या करेगा कि इन 50 में से यदि यदि किसी एक मेंबर को आप 50 में से minimum 10, 15, 20 लोगों ने positive approval दिया है तो वो automatically आपके list में आ जाएगा तो इस तरह से ये किस तरह का list हुआ कि वो member जिस पे आप personally भरोसा करते हो और वो member जिन पे आप जिन पे senior बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो वो लोगों ने भी बोलाए कि इतने इतने लोग genuine पर इस तरह से लिस्ट बढ़ाने से कि भाई ये आदमी मेरे मैं 50 लोग जिन पे भरोसा करता हूँ ये आदमी इनके 50 में से 20 लोगों के लिस्ट में आ रहा है तो ये भी भरोसे वाला आदमी होगा तो इस तरह से आप करीब करीब सारे जेनुइन आदमी आ जाएंगे थोड़े बहुत निकल जाएंगे दो-तीन चार-पांच परसेंट की � どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうして と、100% の verification は、100% の時間をかけて、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、そが、それが、それが、それが、そが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、そそれが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それが、それれが、それが、そが、それが、それが、そ क्योंकि हर एक आदमी तो party की office पे जा के score दे नहीं सकता, उतना time नहीं है सब के पास, party की office भी हो सकता है तब खुली ना हो, क्योंकि party के पास भी इतना पैसा तो है नहीं कि एक आदमी को रोज वहाँ पे office पे बिठा के रखे, वहाँ पे form रखे, फिर form को scan करके website �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 よし、これが最も重要なのと言っていて、れが最も重要なのは、これが最も重要なのは、これが最も重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、しれが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要 o のは、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのこれが重要なのは、これが重は、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、これが重要なのは、これで、これが重要なのは、これが重要0のは、こで、これが重要れが重要 ゼロがゼロがゼロがゼ0がゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロができるエロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロのゼロがゼロがゼロがゼロがゼロにエロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼロがゼが मैं फिर से बोलता हूँ कि member का जो choice है वो apex पे binding नहीं हो सकता क्योंकि कोई कानून ही नहीं है election commission के पोथे में जो कि इसको binding बना सके पारिटी के constitution में लिखने के लिए लिख दो कि decision of members will be binding on apex लेकिन apex यदि बोलता है कि member हो की ऐसी कि तैसी तो election commission के पास complain करने के कोई オープンの場合は、このパーティーのア pex めに、のパーティをために、このパーティーのア pex ために、このパィーア e x をるのパーテるためー pex を守ィーを守るために、このパーテのア pex を守るために、ーア pex をめに、このパーティるためこのパティのア pex を守ために、このパーーの e x を守るために、このーー e x を守るために、のーー लेकिन हाँ इसकी एक अच्छा प्लस पॉइंट था कि जो पार्टी के जो हाई कमांड वगैरह थे उनकी गुलामी बर्दाश्त नहीं करता था वो गलत होते थे तो बोल देता था कि गलत है जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अरविंद कांधी को बोला कि भईये तुम लोकपाल के कानून में राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का क्लॉज उन्ह ブラッシュジャンルのパーコータ、サケトウォー、ページウォーのパーケペンディア。と、カフィカリアカットネボー、アキバイトネ、ライトニコー、ジャンルのパーニカラー、ガラキアト、ウォー、サレカリアカットンコ、ISK、ウェブサイトネコーディアタ。アロバー、メンバーコーパービニチェリコー、ハレクメンバー、トヘレクカリアカタコジャンタニア。パリスメ、ヤディステラキバー、ホーギー、キコー、ホナーカリアカータヘア、カンキアヘア、パブリクムウスキ、メジャッシエ、メンバーロムウスキ、メジェッシエ、 最かし、この score は、a p の ticket を使って、Apex が使って、Apex が使って、Apex が使って、Apex が使って、Apex が使って、Apex が使って、Apex が使って、a p て、Apex が使って、a って、Apex が使って、Apex が使って、a て、Apex が使って、Apex が使って、Apex がが使って、Apex が使って、a って、Apex が使って、Apex が使って、Apex がて、Apex が使って、a p が使って、a p e अब एक्सपोज हो जाना के बाद क्या कर सकते हैं वो member खुट decide कर सकते हैं कि जि, जिस candidate को सबसे ज़्यादा score मिला है वो independent की तरह election लड़ सकता है फिर member हो की choice हो गई कि इसको किसको support करना है इसको high command के तमचे को support करना है या genuine worker को support करना है फिर वो उसकी मर्जी ह メンバーの SMS を持って帰って帰れて帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰ンて帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰 i て帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰ってフォン帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って ああ、確かに、自分のメンバーやメンバーが1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1 कि भई यह मोबाइल नंबर मैंने चेक कर लिया, यह इसी आदमी का है, वो तो बिल का जेरोक्स बंगा के भी चेक कर सकते हैं, उसके तो BCO तरीके हैं, अब तो इससे एक democratic procedure आ गई, candidate selection की, वो democratic procedure का फाइदा इतना ही है, कि यदि apex undemocratic है, तो वो expose हो जाएगा, अब end म よけあっいび candidate coroco Manlo, こいび partye、ぼさり partya carrie, Kame, Pansomese, the Charsombe Milja and getom, ye kardenge, wo kardenge, ye kardenge Congress to Amesha Boltie, Narendra Modike, Bakbye Katanke, Akbanke, n a r s o c i e t y e o उसके कार्यकर्ता की भाई यदि हमारी पार्टी को 300-400 एमपी मिल जाते हैं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे भाई तुम्हारी पार्टी को यदि 400 एमपी नहीं मिले 300 एमपी नहीं मिले तो तो तुम पब्लिक का दोष निकाल दो के खड़े हो जाओगे क्योंकि भाई हमने तो बहुत से आदमियों को टिकट दी थी पब्लिक ने ह साढ़े तीन सौ एक दिन दो दिन के अंदर भ्रष्ट हो जाएंगे और उनको आप रोक नहीं पाओगे किसी भी हालत में नहीं रोक पाओगे ये पिछले पांच हजार साल का प्रूव्ड ऑब्जर्वेशन है कि 1977 में जयप्रकाश नारायण के कहने से भारत के लोगों ने उनके साढ़े तीन सौ तीन सौ सत्तर जितने लोगों को वोट दे दिया उनम どう0 0も一番最初の29年間、29年間、29年間、Lalu、Nitish Kumar、Ramvila Spaswan、Mulayam Singh、Sharadi、Sushil Modi、そして、この時期は、MP は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、この時期は、 एमपी बनने से पहले कुछ कुछ के तो बलिदान देखने जैसे हैं कि लालू यादव को जेल में खूब परेशान किया गया था एक छोटे 20 बाई 20 पीट के कमरे में 10 आदमियों को ठुंस के रखते थे वहीं उनको खाना पीना है वहीं उनको बाथरूम जाना है वहीं उनको टॉयलेट करना है उसी कमरे में और गर्मियों में तो あるいは、それが難しいです。それが難しいです。それが難しいです。それが難しいです。それが難しいです。それが難しいです。それが難しいです。それが難しいです。それが難しいです。それが難しいです。それが難しいです。それが難しいです。それが難しいです。それが難しいです。それが難しいでた。 कि तुम जज के सामने स्टेटमेंट दे दो कि जयप्रकाश नारायण ने तुमको हिंसा करने के लिए उकसाया। पस इतना स्टेटमेंट दे दो जज के सामने दूसरे मिनट तुमको जेल में से छोड़ देंगे सारे इल्जाम तुम्हारे सामने लगे हैं वो कैंसल करते हैं लेकिन लालू यादव ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया। सिर्फ एक ल उनके आचरण को ब्रश्ड नहीं कह सकता और एमपी बनने के एक हफ्ते में ही उन्होंने नोट छापने शुरू कर दिए थे सारे लालू यादव शरद यादव रामविलास पासवान नीतीश कुमार सब एक हफ्ते में ब्रश्ड हो गए तो आपके जो 400 एमपी आएंगे वो भी साढ़े तीन सौ ब्रश्ड हो जाएंगे वो ब्रश्ड तभी नहीं होंगे जब रा� カーヴィンガンディネーターは2回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回い回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回のの回の回の回の回の回の回のの回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回の回のの回の回の回の回の回の回 आज यानी अभी मई 2013 मतलब मई 2014 का इंतजार मत करो ये मई 2013 है अच्छा मूरत आज और अभी है आज उनको राइट टू रिकॉल का कानून पास करना पड़े कैसे कि आप में से मैं हरेक को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ड्राफ्ट मंगाओ अरविंद गांधी को बोलो कि वो अपना ड्राफ्ट दे लालू यादव 20-25, 30, 40 साल से 1977の、right yani right ar「ko, ka right to recall」と言われています。1977の「right to recall」と言われています。 どういう draft を持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきているかを持ってきている एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि ये ड्राफ्ट मुझे अच्छा लगता है, ये ड्राफ्ट आप पार्लियामेंट में पास करो, ड्राफ्ट की एक दो लाइन की समरी एसएमएस में डालो, ड्राफ्ट को इंटरनेट पे डाउनलोड करके उसका लिंक एसएमएस में डाल दो। यदि 40 करोड़ नागरिक एसएमएस से पार्लियामेंट एमपी को हुक्म भेजेंग マブ、サンシェフ、カウンガ、アマミパティのアビジョ criteria は、ボガセ、メンバー、ウィロー、カルンゲ、ウィロー、カマン、レンゲ、タキウ、ロゴコ、バタサキ、デコマリパティ、キッドニー、デコマリパティ、キッドニー、デコマリパカネケリー、ジョ、ペカジャータ、カンタ、ペカジャータ、カンテペアタ、アカジャタ、タキ、マチリファジャーマラボ、デコマリファジャータ、デコマリファジャータ、デコマリファジャータ、デコマリファジャータ、デコマリファジャータ、デコマリファケリー、 प्रस्तापित कर सके मैं थोड़ी अच्छी प्रोसीजर बता रहा हूँ कि प्री कैंडिडेट के नाम वेबसाइट पे रखो हर एक मेंबर है वो एसएमएस स्कोर देता है जीरो तू हंड्रेड के बीच मेंबर रेटिंग मेंबर यानी मेंबर कहेगा कि इस मेंबर पे मुझे भरोसा है इसपे नहीं है और वो अपने भरोसे वाले मेंबर का एवरेज निकाल वो नहीं आएगा, उन, उन्होंने क्या inner party के democracy के लिए law दिया है, वो कुछ बताते नहीं है, और हमें candidate selection से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जनान दोलन खड़ा करने में, क्यों, क्योंकि एक तो आदमी के जितने के chance कम ज़्यादा हो, लेकिन 400 candidate जो भी आप जिता के लाओगे, � पार्लियामेंट में 550 एमपी है 543 तू बी एक्जेक्ट तो उसमें से 55 एमपी यदि अच्छा आगे तो 10 परसेंट अच्छा होगा नहीं 55 एमपी क्या आपको 250 एमपी अच्छा है ना तो भी एक परसेंट भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि पार्लियामेंट में एक-एक डिसीजन मेजॉरिटी वोटिंग से होता है यानी आपके पास 2 मानलो आपके पास 400 एमपी आ गए तो उसमें से फिर से साढे 300 एक दिन के अंदर बिक जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे वो साढे 300 एमपी इलेक्शन से इलेक्शन मानलो पिछली बार इलेक्शन पांच फेज में हुआ था पांच अलग अलग तारीखें थी इलेक्शन की 2009 में आखरी तार そ人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人1人で1人で1人で1人で1 1人で1人で1 1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人で1人 私はそれ0 0つけたらそれを0つけたらそれを見つけたら0れを見つけたら0れを0 0けたらそれをたらそれを見つけたらそれを見つけたらそれを見つけたそれを見つけたらそれたらそれを見つけたらそれを見つけたらそれを見つけたたらそそれを見つたらそれを見つけたらそれを見つけたらそれを見れを見つけたらそれを見つけたらそれを見たを見つけたらそれたを見つけたらそらそれたらそれを見を見つけたらそらそれを見つけら एसएमएस से ऑर्डर भेजो और आज के एमपी से ही पास करा दो धन्यवाद